चूहों का जुलूस चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली रानी ने एक योजना बनाई एक दिन बिल्ली ने अपने आसपास रहने वाले सभी चूहों को बुलाया और कहा दोस्तों मैं इतने दिन से आपको परेशान करती आई हूँ मुझे इसका बहुत अफसोस है आगे से आप सबको चैन से जीने देना चाहती हूँ मेरा सिर्फ एक निवेदन है आप सब सुबह और शाम एक कतार में मेरे सामने आइये मुझे नमस्ते करके निकल जाइए यही काफी है चूहों ने भी खुशी से हामी भर दी बिल्ली रोज एक सिंहासन पर बैठ जाती सब चूहे एक पंक्ति में आते सलाम करके आगे निकल जाते जो चूहा अंत में आता उसे बिल्ली झपट कर पकड़ लेती बाकी चूहों को इस चाल का पता नहीं चलता इन चूहों के झुंड में अंबो संबो नाम के दो होशियार चूहे थे उन्होंने पता लगा लिया कि चूहों की संख्या घट रही है दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई अंबो ने लाइन में सबसे आगे और संबो ने अंत में खड़े होने का फैसला किया अम्बो ने आगे खड़े होकर पुकारा संभो तो कहा है संभो ने तुरंत जवाब दिया अम्भो मैं यही हूँ इस तरह पंक्ति में चलते चलते एक दूसरे को आवाज देते रहे बिल्ली कुछ कर न सकी अगर वह आखिरी चूहे को खाती तो उसकी पोल खुल जाती ना तो उसकी पोल खुल जाती ना उस दिन बिल्ली भूखी रह गई सोई भी नहीं बिल्ली ने सोचा आज जो घटना घटी वो अनजाने में हुई होगी कल किसी भी तरह आखिरी चूहे को पकड़ लूंगी अगले दिन संभो लाइन में आ और अंभो अंत में खड़े खड़े हो गया एक दूसरे को आवाज देते हुए आगे बढ़े बिल्ली उस दिन भी चूहे को पकड़ नहीं सकी एक और दिन देखती हूँ सोचकर बिल्ली ने अपने गुस्से को काबू में रखा उस रात अंबो और संभो ने साथियों को चेतावनी दी बिल्ली के चेहरे पर जरा भी गुस्सा दिखाई दे तो तुरंत भाग जाना अगले दिन चूहों का जुलूस शुरू हुआ हमेशा की तरह अंबो ने आवाज दी संभो तुम कहां हो बस बिल्ली और सहन न कर पाई चूहों के ऊपर छपट पड़ी चूहे तो पहले से ही तैयार थे वे थोड़े ही फंसने वाले थे बिजली की तरह भाग गायब हो गए बिल्ली हाथ मलती रह गई तिब्बत की लोक